देवी भागवत छठा स्कंभ है वशिष्ठ जी के मैत्रा वारुणी नाम का कारण और निमि के नेत्र पलकों में रहने की कथा संपूर्ण प्राणियों के गुणों के व्यवस्थापक भगवान शंकर माने जाते हैं उनकी इच्छा के अनुसार प्राणियों में कभी सत्वगुण की अधिकता होती है कभी रजस गुण की तथा कभी तमोगुण की कभी सभी गुण समान होकर ही रहते हैं यह परम प्रभु परमात्मा निर्गुण निर्लिप अविनाशी अप्रमेय और, और सनातन स्वरूप है इनकी झांकी पाने में संपूर्ण प्राणियों की आंखें प्रायः असफल रहती है इन्हीं के समान इनके साथ विराजमान रहने वाली परमाशक्ति भी है चराचर जगत की व्यवस्था करने वाली इन देवी के मन पर तीनों गुणों का प्रभाव नहीं पड़ सकता अल्पबुद्धिमानवों के लिए ये दुर्गीय है पर परमात्मा और पराशक्ति इनमें किंचित मात्र भेद नहीं है यह सदा से एक स्वरूप है यह जानकर मानव संपूर्ण दोषों से मुक्त हो जाता है यह ज्ञान मुक्ति का अचूक साधन है वेदांत इसे मुक्त कंठ से कह रहा है इस त्रिगुणात्मक संसार में जो इस रहस्य को जान गया उसके मुक्त होने में कोई संदेह नहीं ज्ञान भी दो प्रकार के बताए गए हैं इनमें शाब्दिक ज्ञान को प्रथम माना गया है बुद्धिपूर्वक वेद और शास्त्र के अर्थ पर विचार किया जाए तो यह ज्ञान सुलभ हो जाता है बुद्ध की कल्पना के अनुसार इस ज्ञान ज्ञान के भी बहुत से भेद हो जाते हैं। हैं। राजन, अनुभव नामक दूसरे को बड़ा दुर्लभ मानते वह ज्ञान तब मिल सकता है जब उनके जानकार पुरुष के साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हो भारत केवल शब्द ज्ञान से कार्य सिद्ध नहीं होता अतएव अनुभव ज्ञान को दिव्य माना जाता है शब्द ज्ञान में ऐसी योग्यता नहीं है कि उसके द्वारा अंतकरण का अंधकार नष्ट हो सके जैसे दीपक की चर्चा करने से अंधकार का अभाव असंभव है। कर्म वह है जिससे प्राणी बंधन में न पड़े और विद्या उसे कहते हैं जो मुक्ति की साधिका हो अन्य कर्म करने से केवल परिश्रम ही हाथ लगता है तथा तो विद्या केवल कारीगरी मात्र सिखा देती है प्राणी इनसे वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते सदाचार का पालन करना दूसरे के हित में तत्पर रहना मन में क्रोध ना आने देना क्षमा एवं संतोष रखना ये विद्या के परम उत्तम फल माने गए हैं राजन विद्या तपस्या अथवा योगाभ्यास के बिना कामादि शत्रुओं का संहार कदापि नहीं हो सकता काम क्रोधादि का उद्गम स्थान चित्त बतलाया गया है जब मन वश में रहता है तब वे सब विकार उत्पन्न नहीं हो पाते राजन यही कारण है कि राजा निमि मुनिवर वशिष्ठ के प्रति क्षमा नहीं कर सके जिस प्रकार जयाति ने अपराध करने पर भी शुक्राचार्य को शाप नहीं दिया वैसे स्थिति निमि की नहीं थी पूर्व समय की बात है शुक्राचार्य ने महाराज यथा को साप दे दिया था कि तुम पर अभी बुढ़ापा छा जाए राजा ने कुछ भी न कहकर उनके सापजनित बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया ठीक ही है कुछ राजा शांत स्वभाव के होते हैं और उन्ही के और किन्हीं का हृदय बड़ा कठोर होता है राजन सभी का स्वभाव एक सरीखा नहीं होता अतः किसको दोषी ठहराया जाए प्राचीन समय की बात है बहुत से भृगुवंशी ब्राह्मण हय कुल के क्षत्रियों के पुरोहित थे क्रोध में आकर उन क्षत्रियों ने कुछ भी नहीं सोचा और धन के लोभ से संपूर्ण ब्राह्मणों का सत्यानाश ही कर डाला करने से महान पाप होगा इस पर भी उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया